श्री श्रीरामकृष्णकथा भ्रातृसहत नरेन्द्र नरेन्द्र से आंत वृत्त नरेन्द्र से तीव्र वैराग्यम नरेन्द्र से गृहस्थाश्रम निंदा। परिद्यो सोमवास मे मासमो दिवस मटर महोदय प्रातः मठ से वृक्षतरे उपा अस्त मटर महोदय चिंतती श्री प्रभु मठ भ्रातृ कामने कांचन अहो एते एक कीदेश व्याक स्थान साक्षा वैकुंठम इव मठस्य से भ्रातर साक्षा इव, श्री प्रभो अंत्याना व्यतीता है अतः तक प्रा अक्ष वर्त अयोध्या कवल रामस्तः भाव गृहत्यागर कित काशन त्र भृ स्था कथम अ उपायस्त नरेन्द्र उपरी प्रकोशत पश्य मटर्मोदय एकाक वृक्षतले उपष्ट अस्त सह अवती आगम्य हसन वद मटर्मह किंबिदालापावसरे किं मटर्मोद वदति, अहो तव कीदृश् तान किंचिद स्तवं ब्रूहि नरेन्द्र सनातनम अपराध भंजन भजन स्तम कौती गृहस्थर विस्मृत्य वर्तते कियदराधम आचरती बाल्ये प्रौढ़े वार्धक्ये कथम ते काय मनोवाक्य भगवत सेवाम चिंता वा न कुरी बाल्ये दुखातिरेको मललुद वपुस्तन्यनेसा नौ सप्त्यो भवुण जत्रवो मंतीदुखादन परश शंकर स्मरामी क्षत्यो मेपराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो प्रौढ़हम यौवनस्थो विषय विषधर पंचभर्म्मसंध दिवेक सुतधनयुतिस्वाद सौख्ये निषण सौ विचिताहीन मम मान हृदय महोमानगर्वाधिूम सतब्यो मेपराध शिवशि भो श्री महादेव शंभो वार्धक्य चेन्द्रिया विगत गतिमतिदवादीतापै पाप रोगे वियोगन वु प्रौढ़ीन दीनम मिथ्यामोहासे भ्रमति मम मनो धुर्जटेध्यानशून्यं क्षन्त्यो मेपराध शिव शिव भो श्री महादेव शंभो स्नात्वा स्ना प्रत्यूष कालेपन विधि गंगांग पूजाथाचि बहुत गहनालवीदार नानीता पद्म विकसिता गंधधूपैस्द क्षन्त्यो मेपराध शिव शिवभ शिव श्री महादेवशंभो गात्रम भस्मसी हस्त हस्ते कपाल खवांगणे सिंडले गाफेन सिता जटा पशुपते मूर्थनी सौयम सर्वि दधा विभुव पापक्ष सौ पाठ साम पुनः आलाप् प्रचल नरेन्द्र निर्लिप्त निर्लिप्तसंसारद अथवा वदतु कामनी कांचन त्याग ऋते न भविष्य स्त्री संग घृणा नवती यफ मेधदुर्गंधा अमेध्यपूर्णेमिजासकुे स्वभावुर्गंधन निरंतका निरंत कलेबरे मुत्रपुरीसभा रमंती मूढ़ा मिमानी पंडिता वेदातवाक्ये न रमते हरिरसमदिरां यो नः पिबति तस्य वृथैव जीवनम् ओङ्कारमूलं परमं य गायत्री सावित्री सुभाषितान्तरं वेदांतरं यः पुरुषो न सेवते वृथान्तरं तस्य नरस्य जीवनम् एकं ज्ञानं शृणोतु त्यज मोहं त्यज कुमन्त्रणं यायात तर्हि दिन चतुष्टे सुखकृते विस्मृतवान् असि राणसखम ऐसा कीदृशी विडंबना कौपीन धारणादर्तते संसारग्न सता कौपीन पंचक वदती वेद्यु सदारों भिक्षात्रेण चतुष्टिम अशोकमंत कर्णेचर कौपीनवंतु भाग्यवंत नरेन्द्र पुनः वदती मनुष्य कथम संसारे बद्द कथं मायया बद्धो भवेत् मनुष्यस्य स्वरूपं किं चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् अहम् एव सच्चिदानन्दः पुनः सतानं शङ्कराचार्यस्य स्तवं वदति ॐ मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्नतेजोनवायुचिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं नरेन्द्रः पुनः एकं स्तवं वासुदेवाष्टक संतानं वजती हे मधुसूदन अहम तव माम काम निद्रा, पाप शगत मृपया काम्रा पापमोस्त्रीपुत्रोहजाषय तृष्णा पैदाही किंच पादप्द भक्ति देनरूपेण रागाजीर्णेन जीत कामनिद्रा प्रपन्नोस्मी मं मधुसूदन न गतिर्थ श पापपंक निमग्नोस्म या मधुसूदन मोहि मोहजा पुत्रदार गृहादिषु तृष्णया पीड्यमोस्मह मधुसूदन भक्तिन दीनच दुखशोका प्रभो अनाश्रयनाथ या मधुसूदन गतागतेन श्रास्म दीर्घ संसार वर्त्मसु पुनर्नागंक्षा मधुसूदन बहवोपी माया दृष्टि ज्योनिद्दरम पृथक् पृथक गर्भवासे महदुख मधुसूदन तेन दें प्रपन्नोस्मे नारायणपरायण जगत्संसारोक्षा मधुसूदन वाचयामी यथोत्पन्न प्रणमा भी तवाग्रत जरामरण भीत मधुसूदन सुत नृत किंचि दुष्कृत मै संसारे पापपंक मधुसूजन देहासाण कृत मैं कर्तव्याणं मधुसूजन वाक्य प्रतिज्ञा कर्मण नोपम देवुराचारा मधुसूजन यीषुवा पुरषेश त्र तचला तत्रा भक्तिस्म मधुसूदन मटर्मोदय स्वागत नरेन्द्र से तीव्र वैराग्यम तथो मठ से भ्रातण सर्वाएव दशा श्री प्रभो भक्सु ये संसारे इधमें तृष्ट एंव कामनी कांचन त्याग प्रसंगोदीपन होती अह एक कीदृशी अवस्था कतिपयान त्र भ संसारे इदानिम अपी कथं स्थित अस् तमपी किम विधाति त्र भव्र वैराग्यम दाषवा संसारे विस्यन स्थपय अद नरेन्द्र तथा अपरे भ्रातर भोजना परलिकाता गता पुनः रात्रौ नरेन्द्र प्रत्यावर्तिष्य नरेन्द्र गृह विषय न्यायालय व्यवहार इदानमें नाप्त मठ से भ्रतरौ नरेन्द्र से दर्शन सोढ़ुम न शक्ति सर्वे चिंत नरेन्द्र कदा प्रत्यावर्तिष्य